पार्ट दो परमेश्वर की विशेषताएं सत्य परमेश्वर सबसे महान है बाइबल आयत उत्पत्ति की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है वर जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब बातें खुली और प्रकट हैं इब्रानी चार परिचय अगर मैं अपने बस्तर धोना चाहूं तो क्या मैं पहले उतार पर टांग दूंगा बिना बिगोए साबुन मलूंगा और बिना गीला करे उसे खंगोलूंगा? नहीं मुझे प्रत्येक कार्य को सही रीति से करना है इसीलिए हमें भी परमेश्वर के बारे में सही रीति से जानना है हमें ये समझने से पहले कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया और क्यों किया उत्पत्ति एक एक आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की आदि में परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं था इसीलिए परमेश्वर जो अनादि है वो ही हमें बता सकता है जो कुछ भी घटा था केवल परमेश्वर ही अनादि है परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है परमेश्वर का जन्म नहीं हुआ और ना ही उसकी उत्पत्ति हुई है परमेश्वर सदा से जीवित है और कभी मरता नहीं है क्या परमेश्वर को खाना पानी हवा और सूरज की आवश्यकता पड़ती है नहीं कैसे हम जान सकते है क्योंकि इन सब की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर था परमेश्वर अपनी सामच से जीवित है परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर आत्मा है उसके पास हमारे समान शरीर नहीं है परमेश्वर की आत्मा हर जगह पर है अगर तुम पर्वत की चोटी पर चले जाओ तो वहा भी परमेश्वर है अगर तुम कहीं भी चले जाओ तो वहाँ परमेश्वर है हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं परमेश्वर सबसे महान है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है सब पर परमेश्वर का अधिकार है परमेश्वर हर किसी से ज्यादा सामर्थ्य है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं परमेश्वर सर्वव्यापी है परमेश्वर हर जगह पर है कहीं पर हम जाएं परमेश्वर वहाँ है परमेश्वर सर्व ज्ञानी है परमेश्वर सब जानता है यहां तक कि परमेश्वर तुम्हारे गुप्त विचारों को जानता है अगर हम यह जानते हैं